रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज की प्रस्तुति है अग्नि समाधि लेखक प्रेमचंद वाचिका माधवी चारू दत्ता के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं किंतु का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। हुआ उसे गांजे, चरस और भांग का पड़ गया। जिसका भल ये हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा जीवन संग्राम में यह आनंद कहा किसी वटवृक्ष के नीचे धूनी जल रही है एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तीन तील पर चरस के दम लग रहे हैं बीच बीच में में भजन भी हो जाते हैं मजुरी में ये कहा चिलम भरना पयाक का काम था भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी पयाक को तत्काल फल मिलता था चिलमो पर पहला हक उसी का होता था महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वो आनंद से विभल हो उठता था उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी वो सौरभ संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के दस ग्यारह बज जाने पर उसे बुलाने आती तो पयाग को प्रत्यक्ष का क्रूर अनुभव होता संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता विशेष करके जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है वो जाति का भर था गांव की चौकीदारी उसकी मिराज थी दो रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था वर्दी और साफा मुफ्त काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना वहा अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना अस्तबल साफ करना लकड़ी चिरना रक्त के घूट पी पी कर ये काम करता क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी आंसू यो पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही और महीने में चार दिन के लिए दो रुपए और कुछ आने कम न थे फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रोप था वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वो पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई अतव जीविका का ये प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती पयाक कभी आरा चलाता कभी हल जोतता कभी पूर हाँकता जो काम सामने आ जाए उसमें जूट जाता था हस्मुक, श्रमशील विनोदी निर्द्वंद्व आदमी था और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं न करता किसी ने कुछ कहा और वो अच्छा भैया कहकर दौड़ा इसलिए उसका गांव में मान था इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी दो तीन साल उसे अधिक कष्न हुआ दोनों जून की तो बात ही क्या जब महतो का यह रिद्धि न प्राप्त थी जिनके द्वार पर बैलों की तीन तीन जोड़ियां बनती थी तो पया किस गिनती में था हां एक जून की दाल रोटी में संदेह न था परंतु अब ये समस्या दिन ब विषमतर हो जाती थी उस पर विपत्ति ये थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायण उतनी सेवाशिल उतनी तत्पर नहीं। थी वही उसकी प्रगलभता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था अतव पयाक को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वो निश्चिंत होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए एक दिन रुक्म बाजार में बेचकर लौटी, तो प्रयाग ने कहा ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगाओ। ने मुंह फेरकर कहा दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते क्या आजकल कोई बाबा नहीं है जाकर चिलिम भरोग ने त्योरी चढ़ाकर कहा भला चाहती है तो पैसे दे दे नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी रुकमिन अंगूठा दिखा कर बोली रोए मेरी बला तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो अब भी छाती फाड़ती हूँ तब भी छाती फाड़ूंगी तो अब यही फैसला है हाँ हाँ कह तो दिया मेरे पास पैसे नहीं है गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं चार पैसे मांगता हूं तो यो जवाब देती है रुकमिन तिनक बोली गहने बनवाती हूं तो तुम्हारी छाती क्यों फटी है तुमने तो पीतल का छा भी नहीं बनवाया या इतना भी नहीं देखा जाता? पयाक उस दिन घर ना आया रात के नौ बज गए तब रुकमि ने किवाड़ बंद कर लिया समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा और समझता होगा मैं उसे मनाने आऊंगी मेरी बला जाती है जब दूसरे दिन भी पयाग न आया तो रुक्मिन को चिंता हुई गांव भर छान आई चिड़िया किसी अड्डे पर न मिली उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें न लगी शंका हो रही थी पयाग सचमुच विरक्त तो नहीं हो गया उसने सोचा प्रातकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी किसी साधु संत के साथ होगा जाकर थाने में रपट कर दूंगी अभी तड़का ही था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई किवाड़ बंद करके निकली ही थी थी, कि आता हुआ दिखाई दिया, पर वो अकेला न था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूट और शर्मिली चाल देखकर रुकमिन का कलेजा धक से हो गया वो एक क्षण हद बुद्धि से खड़ी रही तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो जब पड़ोसियों की भीड़ चट गई तो रुक्म ने पयाग से पूछा इसे से लाए? पयाग ने हंसकर कहा घर से भागी जाती थी मुझे रास्ते में मिल गई घर का काम धंधा करेगी पड़ी रहेगी मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया प्रयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा धुख पगली इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हो नहीं के आगे पुरानी को कौन पूछता है चल मन जिससे मिले वही नहीं है मन जिससे न मिले वही पुरानी है ला कुछ पैसा हो तो दे दे तीन दिन से दम नहीं लगाया पैर सीधे नहीं पड़ते हाँ देख दो चार दिन इस बेचारी को खिला पिला दे फिर तो आप ही काम करने लगेगी रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ पर रख दिया दूसरी बार कहने की जरूरत ही ना पड़ी पयाक में चाहे और कोई गुण हो या ना हो यह मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बनाया था एक मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी रुक्मिंद अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई बड़े तड़के उठती कभी लकड़ियां तोड़कर कभी चारा काटकर कभी उपले पात बाजार ले जाती वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाक के हत्ते चढ़ा देती आधे में घर का काम चलता वह सौत को कोई काम न करने देती पड़ोसियों से कहती बहन सौत है तो क्या है तो अभी कल की बहुरिया, दो चार महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी मैं तो काम करने को हूं ही गांव भर में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होता था पर सत्संगी घाक पयाक सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था एक दिन बहू ने कहा दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उपता है मुझे भी कोई काम दिला दो रुक्मिन ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है भीतर का काम किए जा बाहर के लिए मैं हूं ही बहू का नाम कौशल्या था जो बिगड़कर सिलिया हो गया इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया लेकिन वो लौंडियों की दशा अब उसके लिए असही हो गई थी वह दिन भर घर का काम करते करते मरे कोई नहीं पूछता रुक्मिन बाहर से चार पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है अब अपसीलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी पयाक तो पैसों का यार है ये बात उससे अब छिपी न थी जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग रंग देखने के लिए निकल पड़ी गांव में ब्राह्मण ठाकुर कायस बनी सभी थे सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई किसी ने चावल दिया किसी ने दाल किसी ने कुछ नई बहू की आवभगत कौन न करता पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वो इस कमी को पूरा कर सकती है वो यहां से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी प्रयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मिन से बोला आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी रुक्मिन बाजार से आटा लाई थी अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था तो उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली तुझसे किसने पीसने को कहा है किसका अनाज पीस रही है सिलिया ने निशंक होकर कहा तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं मैं पीसती हूं तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है चक्की की घुमर झुमुर भी नहीं सह जाती लाओ टोकरी दे दो बैठे बैठे कब तक खाऊंगी दो महीने तो हो गए मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा तुम कहो चाहे न कहो अपना धर्म भी तो कुछ है तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है पैसा देते रोते हैं किसका गेहूं है मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी सीलिया ने रुकमिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली पैसे क्यों ना देंगे कुछ बेगार करती हूं तू नहीं मानेगी तुम्हारी लौंडी बंद ना रहूंगी ये तकरार सुनकर प्रयाग भी आ पहुंचा और रुक्मिन से बोला काम करती हो तो करने क्यों नहीं देती अब क्या जन्म भर बहूरिया ही बनी रहेगी हो गए दो महीने तुम क्या जानो नाक तो मेरी कटेगी सिलिया बोल उठे तो क्या कोई बैठे खिलाता है चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोटी पानी पीसना कुटना ये कौन करता है पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए मुझसे अब सारा काम न होगा प्रयाग ने कहा तो तू ही बाजार जाया कर घर का काम रहने दे रुकमिन कर लेगी रुक्मिन ने आपत्ति की ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती तीन दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा सिलिया ने आग्रह करके कहा संसार क्या कहेगा क्या कोई ऐप करने जाती की डिग्री हो गई आधिपत्य रुकमिन के हाथ से निकल गया सिलिया की अमलदारी हो गई जवान औरत थी गेहूं पिसकर उठी तो और घास छिलने चली गई और इतनी घास छिली की सब दंग रह गए गठा उठाया न उठा था जिन पुरुषों को घास छिलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली यह गठा बारह आने का बिका सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और चार आने बचा भी लिए रुक्मिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से दो चार आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर मैं बाजार जाने लगूंगी फिर मेरा राज्य हो जाएगा पर ये सामान देखे तो उसकी आंखें खुल गई पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मयसर न हुई थी बहुत प्रसन्न हुआ भोजन करके वो बाहर जाने लगा तो सिलिया बरौठे में खड़ी मिल गई बोला आज कितने पैसे मिले बारह आने मिले थे सब खर्च डाले कुछ बचे हो तो मुझे दे दे सिलिया ने बचे हुए चार आने पैसे दे दिए याग पैसे खनखनाता हुआ बोला तूने तो आज मालामाल कर दिया रुक्मिन तो दो चार पैसों ही में डाल देती थी मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए अब तू ही बाजार जाया कर रुकमिन घर का काम करेगी रुक्मिन और सिलिया में संग्राम छिट गया सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाया रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती पहर रात ही से उसकी चक्के की आवाज कानों में आने लगती दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्ता कभी सन काटती कभी लकड़ियां तोड़ती रुक्मिन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोरकर उपले पात और गांव में बेचती पयाग के तो दोनों हाथों में लड्डू थे दोनों स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी यहां तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने में तर थी फागुन का महीना था धूप तेज थी उसने सोचा नहाकर तब बाजार जाऊंगी घास द्वार पर ही रखकर तालाब में नहाने चली गई रुकमिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गठे को ढीला करके बराबर कर दिया सिलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई रुक्मिन से पूछा उसने कहा मैं नहीं जानती सिलिया ने गालियां देने शुरू की जिसने मेरी घास छुई हो उसके देह में कीड़े पड़े उसकी बाप और भाई मर जाए उसकी आंखें फूट जाए रुकमिन कुछ देर तक तो जप किए बैठी रही आखिर खून में उबाल ही गया झल्ला कर उठी और सिलिया को दो तीन तमाचे लगा दिए सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी सारा मोहल्ला जमा हो गया सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी वो सबसे अधिक घास क्यों छिलती है सबसे ज्यादा लकड़िया क्यों लाती है इतने सवेरे क्यों उठती है इतने पैसे क्यों लाती है इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था सब उसी को बुरा भला कहने लगे मुठ्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला इतनी घास तो आदमी झाड़कर फेंक देता है तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो है तो गांव घर ही का बाहर का कोई चोर तो नहीं आया तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी पड़ोसियों को ही तो ना सहयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था शाम को थका मांा लौटा तो सिलिया से बोला ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगाओ थक कर चूर हो गया हो सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी पयाग ने घबरा कर पूछा क्या हुआ क्यों रोती है कहीं गमी तो नहीं हो गई नहर से कोई आदमी तो नहीं आया अब इस घर में मेरा रहना न होगा अपने घर जाऊंगी अरे कुछ मुंह से तो बोल हुआ क्या गांव में किसी ने गाली दी है किसने गाली दी है घर भूख दू उसका चालान करवा दू सिलिया ने रो रो कर सारी कथा उसे सुनाई पयाग पराज थाने में खूब मार पड़ी थी झल्लाया हुआ था वो कथा सुनी तो देह में और आग लग गई रुक्मिन पानी भरने गई थी वो अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते उसको बेदम कर दिया वो मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर एक गाली पर और झल्ला झल्ला कर मारता था यहां तक कि रुक्मिन के घुटने फूट गए चूड़िया टूट गई सीलिया बीच बीच में कहती जाती थी वाहरे तेरा दीदा वाह रे तेरी जबान ऐसी तो औरत ही नहीं देखी औरत का है को? डाइन है जरा भी मुंह में लगाम नहीं किन्तु रुक्मिन उसकी बातों को मानव सुनती नहीं थी उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी पयाग मारते मारते थक गया पर रुक्मिन की जबान न थकी बस यही रट लगी हुई थी तू मर जा तेरी मिट्टी निकले तुझे भवानी खाए तुझे मिर्गी आए पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला उठा और आकर दो चार लाते जमा देता पर रुक्मिन को अब शायद चोट ही न लगती थी वो जगह से हिलती ही न थी सिर का बाल खोले जमीन पर बैठी इन्ही मंत्रों का पाठ कर रही थी उसके स्वर में अब क्रोध न था केवल एक उन्माद में प्रवाह था उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी अंधेरा हुआ तो उठकर एक और निकल गई जैसे आंखों में आंसू की धार निकल जाती है सीलिया भोजन बना रही थी उसने उसे जाते देखा भी पर कुछ पूछा नहीं द्वार पर पयाग बैठा चिलिम पी रहा था उसने भी कुछ न कहा जब फसल पकने लगती थी तो डेढ़ दो महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था माघ ही में वो हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा पीकर आग चिलम और तंबाखू चरस लिए हुए इस मड़ैया में जाकर पड़ा रहता था चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था आजकल वही दिन थे फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी दो चार दिन में कटाई शुरू होने ही वाली थी पयाग ने दस बजे रात तक रुक्मिन की राह देखी फिर समझकर कि शायद किसी पड़ोसिन के घर सो रही होगी उसने खा पी अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला किवाड़ बंद कर ले अगर रुक्मिन आए तो खोल देना और मना चुनाकर थोड़ा बहुत खिला देना तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था कहीं बुढ़ धस्त न मरी हो तो कलाफत आ जाए सिलिया बोली न जाने वह आएगी कि नहीं मैं अकेली कैसे रहूंगी मुझे डर लगता है तो घर में कौन रहेगा सुना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का है फिर रुकमिन तो आती ही होगी सिलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली प्रयाग हार की ओर चला चरस की तरंग में यह भजन गाता जाता था ठगिनी क्या नैना झमकावे कद्दू काट मृदंग बनावे नीबू काट मांच तरई मंगल गावे नाचे बाल मीरा रूपा पिर के रूप दिखावे सोना पहिर रिझावे गले डाल तुलसी की माला तीन लोग भरमावे ठगिनी क्या नैना झमकावे सहसा सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई एक क्षण में एक ज्वाला से दहक उठी उसने चिल्लाकर पुकारा कौन है वहां अरे ये आग कौन जलाता है ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय जिहा से उत्तर दिया अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मडैया में आग लगी हुई है उसकी छाती धड़कने लगी इस मडैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था हवा चल रही थी मडैया के चारों ओर एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर से बिछी हुई थी रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था आग की एक लपेट केवल एक जरा से चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी सारा गांव तबाह हो जाएगा इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे वे भी जल उठेंगे ओह लपेटे तो बढ़ती जा रही है अब विलम्ब करने का समय न था पयाक ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधे पर लोहा बंद लाठी रखकर बेतहाशा मडिया की तरफ दौड़ा मेढों से जाने में चक्कर था इसलिए वो खेतों में से होकर भागा जा रहा था प्रतिक्षण ज्वाला प्रचंड तर होती जाती थी और पयाक के पांव और तेजी से उठ रहे थे कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था चांद पड़ता था पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं उसकी आंखें मडैया पर लगी हुई थी दाही ने बाय से और कुछ न सोचता था इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिए थे न दम फूलता था न पाव थकते थे तीन चार फरलांग उसने दो मिनट में तय कर लिए और मडैया के पास जा पहुंचा मडैया के आसपास कोई न था किसने ये कर्म किया है ये सोचने का मौका न था उसे खोजने की तो बात ही और थी पयाग का संदेह रुक्मिन पर हुआ पर यह क्रोध का समय न था ज्वालाय कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती धक्कम धक्का करती कभी दाहिनी ओर लपकती और कभी बाई तरफ बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची अब पहुंची मानो ज्वालाय आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थी आग कैसे बुझे लाठी से पीट कर बुझाने का गौ था वो तो नीरी मुर्क था थी फिर क्या हो अगर फसल जल गई तो फिर वो किसी को मुंह न दिखा सकेगा गांव में कोहराम मच जाएगा सर्वनाश हो जाएगा उसने ज्यादा सोचा नहीं गवारों को सोचना नहीं आता पयाग ने लाठी संभाली जोर से एक छलांग मार के आग के अंदर मडैया के द्वार पर जा पहुंचा जलती हुई मडैया को अपने लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी पर गांव की तरफ भागा ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है फूस की जलती हुई उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान तक होता न था एक बार एक मुठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा सारा हाथ भुन गया पर उसके पाव पलभर भी नहीं रुके हाथों में जरा भी चकन हुई हाथों का हिलना खेती की तबाह होना था पयाग की ओर से अब कोई शंका नहीं थी अगर भय था तो यही कि मडैया का वह केंद्र भाग जहां लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था न जल जाए। क्योंकि छेद के फैलते ही मडैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी पयाग ये जानता था और वो हवा की चाल से उड़ा चला जाता था चार फरलांग की दौड़ है मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाक के सिर पर खेल रही है और गांव की फसल पर भी उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे को फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता एक फरलांग तो निकल गया पयाक की हिम्मत ने हार न मानी वो दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया देखना पया दो फरलांग की कसर और है पाँव जरा भी सुस्त न हो ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी तुम अनंत काल तक आहो की आग में जलते रहोगे बस एक मिनट और अब केवल दो खेत और रह गए हैं सर्वनाश लाठी का कुंदा निकल गया मडैया नीचे खिसक रही है अब अब कोई आशा नहीं। पयाक प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। है। वो किनारे के खेत आ पहुंचा। केवल दो सेकंड का और मामला विजय का द्वार सामने बीस हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है उधर स्वर्ग है इधर नरक मगर वो मडैया खिसकती हुई पयाक के सिर पर आ पहुंची वो अब भी उसे फेंक अपनी जान बचा सकता है पर उसे प्राणों का मोह नहीं वो उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है वह उसके पाव लड़खड़ाए, अब यह क्रूर अग्निलीला नहीं देखी जाती एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई पयाक के पास आ पहुँची, ये रुक्मिन थी उसने तुरंत पयाक के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मडैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया उसी दम दमपयाक मुरछित होकर गिर पड़ा उसका सारा मुंह झुलस गया था रुक्मिन उसके अलाव को लिए एक सेकंड में खेत के डांडे पर आ पहुंची मगर इतनी देर में उसके हाथ जल गए मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई उसे अब इतनी सुधी भी न थी कि मडैया के बाहर निकल आए वो मडैया को लिए हुए गिर पड़ी इसके बाद कुछ देर तक मडैया हिलती रही रुकमिन हाथ पाव फेंकती रही फिर अग्नि ने उसे निकल लिया रुक्मिन ने अग्नि समाधि ले ली कुछ देर के बाद पयाग को होश आया सारी देह जल रही थी उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है उठाकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया नीचे रुकमिन की अधजली लाश पड़ी हुई थी उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढाप लिया और रोने लगा प्रात काल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए एक सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा पर बचा नहीं कुछ तो आग ने जलाया था जो कुछ कसर थी वो शोकाग्नि ने पूरी कर दी